इंस्पेक्टर पांडे की बात सुनकर यहाँ हर कोई शॉक्ड रह गया विक्रांत ने इंस्पेक्टर पांडे का हाथ पकड़कर खुद की तरफ खींचते हुए कहा वहां कोई मिला क्या जो मुख्तार खान को जानता है मुख्तार खान मिल गया है क्या नहीं इंस्पेक्टर पांडे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तो तो क्या स्कूल के लैब में कोई चोरी हुई थी क्या हर ने अनुमान लगाते हुए कहा मुझे पता है कि किसी ने हाइड्राजाइन एनामिन की चोरी की है नहीं नहीं ये बात भी नहीं है इंस्पेक्टर पांडे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं बता रहा कहां किसको, किसको होते हुए सवाल किए इंस्पेक्टर पांडे ने आगे बताते हुए कहा स्कूल के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले स्टाफ ने मुझे बताया कि स्कूल के लैब में साल दो हजार आठ से यह केमिकल रखा गया था लेकिन हाइड्राजाइन एनामिन का यूज़ कभी ज़्यादा हुआ ही नहीं था ज़्यादातर बायोलॉजी के स्टूडेंट को इस केमिकल के एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है लेकिन पिछले कई सालों से स्कूल में बायोलॉजी का ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ है फिर इंस्पेक्टर पांडे ने जल्दी जल्दी पूरी बात बताते हुए कहा फिर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने लैब में से फालतू के केमिकल को बाहर करने का डिसीजन लिया क्योंकि लैब में काफ़ी ज्यादा सामान हो गया था फिर इंस्पेक्टर पांडे ने हल्की सांस लेते हुए आगे कहा लेकिन पिछले साल किसी ने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया और कहा कि उसे हाइड्राजाइन एनामिन की ज़रूरत है स्कूल पहले से ही स्टोर तो रूम की सफाई करना चाहता था तो इसलिए स्कूल वालों ने यह केमिकल उस आदमी को मुफ्त में दे दिया ठीक है लेकिन किसको किसको दिया मुख्तार खान को अर्शद ने क्यूरे सोते हुए सवाल किया नहीं किसी आदमी को नहीं बल्कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था इंस्पेक्टर पांडे ने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा का, का इस्तेमाल सिर्फ दो जगह पर किया जाता है जो मैंने आपको बताया था लेकिन इन दोनों का एनजीओ से कोई कनेक्शन नहीं है विक्रांत ने तुरंत ही बोलना शुरू किया लेकिन एनजीओ के भीतर इस केमिकल का स्टॉक इकट्ठा किया जा रहा था तो इसका मतलब है विक्रांत अपनी बात खत्म कर नहीं वाला था कि इंस्पेक्टर पांडे ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा स्कूल के स्टाफ ने बताया कि जिस आदमी ने स्कूल से इस केमिकल की मांग की थी उसने खुद को किसी एनजीओ का आदमी बताया था जो कि लावारिस मिलने वाली डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करवाने का काम करती है उस आदमी ने स्कूल से यह भी कहा था कि वो लोग इस केमिकल का इस्तेमाल लावार मिलने वाली डेड बॉडी को ज्यादा दिन तक सेफ रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि जब तक डेड बॉडी के लिए किसी का क्लेम ना आ जाए तब तक वो सेफ बनी रहे तब तो कुछ कहने को बचा ही नहीं है हर्षित ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हुए कहा मुख्तार खान पहले जिशान नाम से पोस्टमार्टम हाउस में नौकरी करता था और अब इस आदमी ने भी एन के नाम पर इतनी ज्यादा मात्रा में इस कैमिकल का स्टॉक लिया है मतलब साफ है ये पक्का मुख्तार खान से रिलेटेड है मुझे तो यही लग रहा है कि जिस एनजीओ में ये केमिकल गया है मुख्तार खान हमें वहीं मिलने वाला है मैंने चेक कर लिया है शाहजहांपुर की दूरी यहाँ लखनऊ से अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर के आसपास है इंस्पेक्टर पांडे ने जवाब दिया मैं वहां पर किसी को भेज रहा हूँ एनजीओ का ऑफिस वहीं पर है ओके विक्रांत ने कहा इसके बाद उसने हर्षद की तरफ देखते हुए कहा हर्षद तुम थोड़ा चेक करो इस एन के बारे में जितनी डिटेल मिल सके निकालने की कोशिश करो कहीं से भी मुख्तार खान का कोई भी लिंक मिले तो उसका पता लगाओ हमें जल्दी से जल्दी इस कमीने को अरेस्ट करना है इस वक्त सुबह के तकरीबन चार बज रहे थे और विक्रांत पुलिस कार में बैठा हुआ लखनऊ में शाहजहांपुर के लिए निकल चुका था उसकी गाड़ी के ऊपर लगी लाइट लगातार लाल और नीले रंग के प्रकाश को फैलाई जा रही थी हालांकि विक्रांत पूरी रात सोया नहीं था लेकिन फिर भी उस चेहरे पर थकान की एक लकीर भी नहीं दिखाई दे रही थी ये शायद केस सॉल्व होने की उम्मीद की खुशी का नतीजा था या फिर मुख्तार खान को पकड़ने की उम्मीद का नतीजा लेकिन इस वक्त विक्रांत काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उसके मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे क्योंकि पुलिस को बहुत बड़ी लीड मिली थी जब इंस्पेक्टर पांडे ने शाहजहांपुर के इस एनजीओ के मैनेजर से कांटेक्ट किया तो वहां के मैनेजर ने बताया कि वाकई में उनके यहां पर एक आदमी काम करता है जिसकी शक्ल मुख्तार खान से बिल्कुल मैच करती है एन के मैनेजर ने बताया कि उनकी ये संस्था लावार मिलने वाली डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करवाती है ऐसे में कई बार इन्हें डेड बॉडी को कुछ दिन तक के लिए सेफ भी रखना पड़ता है ताकि बॉडी के लिए कोई क्लेम करने वाला मिल जाए इसके लिए कभी कभी तो इन्हें बॉडी को महीने महीने भर रखना पड़ जाता है और तब ये लोग बॉडी में केमिकल का लेप लगाकर उसे सुरक्षित रखते हैं पहले इस संस्था में जो आदमी काम करता था वो बिना पैसे के काम करता था लेकिन फिर उसके जाने के बाद उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत हुई जो कि डेड बॉडी का ध्यान रख सके फिर उन्हें मारूफ शहरी नाम का एक आदमी मिला उसने बताया कि वो पहले भी इस तरह का काम कर चुका है पहले वो किसी दूसरे शहर में करता था और अब वापस अपने घर लौट आया है अब वो यहीं पर रहकर काम करना चाहता था तो उसे उस काम का एक्सपीरियंस था हमारे एन में ये काम करने के लिए राज़ी हो गया एन के मैनेजर ने बताया कि उसका वर्क रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है कभी कोई शिकायत नहीं मिली शहर में जितनी भी लावारिस डेड बॉडी मिलती थी उसकी देखभाल ये संस्था ही करती है और ये मारूफ शहरी ही उन डेड बॉडीज का हला करता है हालांकि एनजीओ के मैनेजर को लखनऊ हाई स्कूल से किसी केमिकल के लिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ये सब सुनने के बाद विक्रांत और उसकी टीम को पूरा यकीन हो गया कि ये लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं इस बार पक्का हमें सफलता मिलने वाली मारूफ शहरी जिशान अहमद या मुख्तार खान कौन है ये तीनों तीनों अलग अलग हैं फिर एक ही शख्स के तीन नाम निश्चित रूप से मुख्तार खान अपना नाम बदलकर पहले देहरादून के पोस्टमार्टम हाउस में भी नौकरी किया करता था और दूसरी बात जिस तरह से एनजीओ के मैनेजर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें किसी ऐसे केमिकल के बारे में जानकारी ही नहीं थी जो कि उनके एन द्वारा लखनऊ हाई स्कूल से ली गई थी अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर मारूफ शहरी नाम के इस शख्स ने लखनऊ हाई स्कूल से इतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्राजाइन एनामिन लिया क्यों था कहीं ये सच में तो डेड बॉडी को रेजिन डॉल बनाने की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा था शाहजहांपुर के एनजीओ के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि उनके यहाँ पर काम करने वाले मारूफ शहरी का घर एन ऑफिस के पास में ही है वो अपने घर में अकेले ही रहता है ना तो कोई उसका रिश्तेदार है और ना ज्यादा दोस्त यार है किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता है ना ज्यादा किसी के कॉन्टेक्ट में रहता है ज्यादातर अपने काम में बिजी रहता है और कई बार तो ऐसा होता है कि एनजीओ के ऑफिस में ही सो भी जाता है उसे घर जाने का भी टाइम नहीं मिलता है इस व्यक्ति के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही थी उस पर शक उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लावार डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करवाने वाले एनजीओ में इतना काम कहां रहता है जो मारू शहरी को घर जाने का भी वक्त नहीं रहता है वो एनजीओ के ऑफिस में रहकर डेड बॉडीज के साथ करता क्या रहता है विक्रांत के ऑर्डर के अनुसार इंस्पेक्टर पांडे किसी भी हालत में इस शख्स को अरेस्ट करने से चूपना नहीं चाहते थे इसलिए वो अपने साथ पुलिस की पूरी टीम लेकर आए हुए थे और साथ ही वो एक्स्ट्रा हथियार भी लेकर चले थे ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में इन लोगों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े पांडे जी ने कुछ लोगों की टीम को मारूफ शहरी के घर के एड्रेस पर पहले ही भेज दिया था और बाकी की टीम के साथ खुद एनजीओ के ऑफिस की ओर निकल पड़े